नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं हमें फेसबुक और यूट्यूब पे तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ लखनऊ कानपुर से कुछ विशेष कवियत्रियां जुड़ी हुई है उनसे हम लोग बातें करेंगे और उनकी कुछ कविताओं का आनंद भी लेंगे तो आप सभी की तरफ से मेरे साथ स्क्रीन पर है राखी जी कानपुर से जुड़े हुए है, हैं रा, राखी कुलश्रेष्ठ बहुत बहुत राखी जी आपका दिल से स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में इन चंद तालियों के साथ जी राखी जी अपने बारे में बताइए हमें कि आप परिवार में कौन कौन हैं और लिखना कब से आपने शुरू किया है मैं हूँ साहब हैं दो बच्चे हैं हमारे परिवार में और लेखन बहुत कम समय का है हमारे दो ही साल हुआ शायद और जब माँ की कृपा हुई तब लेखनी चली और अच्छी चली शायद परिपक्वता वाली चली लेखनी उम्र की परिपक्वता झलकने लगी उसमें और ये मुझे अनुभव से शायद मुझे खुद भी लगा कि बहुत दसियों साल से लोग लिख रहे हैं और गुड़ी भी हैं बहुत अनुभव वाले लोग भी हैं लेकिन जितनी कम समय की लेखनी थी ईश्वर ने झोली में प्रसाद उसके अनुसार ज्यादा दिया मुझे मुझे लगता है और अच्छा अनुभव रहा कि लेखनी से आप लोग सब मिलते रहे और ये लॉकडाउन में और मिलवाया लोगों ने और जीवन में जो हमने सहा या जो मिला मुझे उसी लेखनी में हमने लिखा है आसपास जो होता है महसूस किया और बस आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो और लिखते रहेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बताने के लिए साथ प्रतिभा जी हैं प्रतिभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी नमस्कार सर मैं प्रतिभा गुप्ता लखनऊ से हूँ परिवार में मेरे हस्बैंड हैं एक बेटा है तेरा चौदाह साल का हो गया है और लिखना कब से आपने शुरू किया आ, लिखना तो शायद मैं यही कहूंगी कि वो बचपन ही था जब मेरे हाथों में कलम आई और ईश्वर ने कुछ ऐसा मेरे साथ किया जिससे लिखनी शुरू हुई पढ़ने पढ़ने का शौक तो शुरू से ही था लेकिन लगभग पंद्रह वर्ष की आयु में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी उस समय अच्छा। कोई काम नहीं था मेरे पास तो मन में कुछ पंक्तियां आती थी तो मैं अपनी बड़ी दीदी को बता दिया करती थी और वो लिख दिया करती थी समय बीता फिर का इलाज हुआ लेकिन कलम हाथ में रह गई और आज है चलती रहती है बस ये है कि बीच में थोड़ा विराम लगा था जब विवाह हुआ, हुआ तो घर परिवार बच्चों में लगी थी लेकिन अब दो तीन साल से मैं कवि सम्मेलनों के बड़े मंचों पर और दूरदर्शन वगैरह के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती रहती हूँ बहुत अच्छा लगता है सभी साहित्यकारों के बीच में उपस्थित रहकर जी <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी स्वागत है आपके जज्बे को और अच्छा एक्सपीरियंस आपने शुरू आ, बताया मैं कि आपकी आंखें काम नहीं कर रही थी उस समय आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और लिखना शुरू किया और तब से अभी अनावरत जारी है और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मैं राखी जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को राखी जी एक बहुत ही खूबसूरत कविता आप शुरू में हमें सुनाइए उसके बाद फिर और बातें भी करेंगे आपसे आपसे जी मैं जहाँ की नमस्कार भैया और जहाँ की बेटी हूँ चार पंक्तियां अपने बारे में कहूंगी और पहले कहाँ की बेटी हूँ तो सुनिएगा तूफानों से ना डरती तूफानों से ना डरती ना डरते दरिया के गहरे धारों से ऊंदेलो की बेटी मैं की बेटी मैं बेटी ना डरते ढाल कटारो से ना डरते ढाल कटारो से हिंदी देश में जन्मी हिंदी देश में जन्मी जाल लुटाने को हिंदी देश में जन्मी जान को तैयार भारत के की संगनी। भारत के के सैनिक सैनिक की की न डरे थे हमवारों से और एक दो मुख से और जोड़ती हूँ बेटी हूँ चूंकि और बेटियों के लिए तो कहूंगी और क्योंकि समाज में दर्जा तो बहुत कुछ दे दिया है बेटियों का लेकिन वो जो अनुभव मिलना चाहिए बराबरी का दर्जा वो नहीं मिला वो आज भी बेटियों को उतनी ही प्रताड़ना है बस पेपरों में और वहां सब बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं और वो घरों से ही शुरुआत होगी मुझे लगता है और महिलाओं को खुद जागरूक होना चाहिए महिलाए खुद महिलाओं को ढकेलती हैं मुझे जो महसूस हुआ पुरुष से ज्यादा महिला अत्याचार ज्यादा है महिलाओं के ऊपर और मैंने लिखी है चार पंक्तिया सुनिएगा जहा बेटिया नहीं सुरक्षित भारत की सरकारों में जहा बेटिया नहीं सुरक्षित भारत की सरकारों में इंसानों के बेस भेड़िया घूम रहे जोहारों में इंसानों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाते चाहूंगी माँ बनते हैं जब माँ स्वयं मुझे लगता है ईश्वर इश, का दूसरा रूप है लेकिन महिलाएं स्वयं नहीं कदम उठाएंगी खुद कदम के लिए कहते हैं कि खुद खुद धर्म के प्रति आप जागरूक बनिए और ये महिलाएं स्वयं नहीं करेंगी तो कभी जागरूकता आएगी ही नहीं मुझे जो महसूस होता है और इसीलिए उस पर चार पत्तियां लिखी है भ्रूण हत्या होती है महिलाएं स्वयं नहीं कर हैं पुरुष तो बात की बात है महिलाएं खुद अधिक होनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं करना है मैं रखूंगी चार जगह कहे चार, खुद अपनी उतनी मतलब वो करें कि नहीं मुझे करना है अगर बच्चे को करना चाहे बेटी हो या बेटा हो और इसी पर चार पंक्तियां लिखी है वो बेटी जब भ्रूण हत्या होती है उस पर चार पंक्तियां लिखी है सुनिएगा की वो बच्चा क्या कह रहा है माँ से आप सुनिएगा जिसे जरूरत देना मैया जिसे जरूरत देना मैया उसे के उपहार मिले हमको भी तो प्यार वाला पालनहार मिले हमको भी तो प्यार लुटाने वाला पालनहार मिले झाड़ी धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आ, राखी जी बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने बेटी पर सुनाया और अच्छा लगा हमें किस तरह की आजादी इस भारत देश में ये भी आपने बताया आइए आप आगे बढ़ते हैं और मीरा चड्डा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी के स्वागत के लिए उनको हमने बुलाया था तो एक वेलकम गीत आप सबके लिए मीरा जी mere ka tabhi kisi ko kamal jahan जी yeah. हां yeah. बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन है। रहे हैं हैं एफएम बहुत-बहुत धन्यवाद अब आगे बढ़ते जी को चुना इनके जो कविता थी बेटियों के लिए मुकम्मल जहां नहीं जहां उम्मीद हो इसी जी, वहां जी। नहीं मिलता तो मैंने एकदम इंस्टेंटली ये चुना इनकी कविता से प्रेरित होता क्या बात है क्या बात बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं प्रतिभा जी को जोड़ना चाहूंगा एक रचना बढ़िया से सुनाएं आप प्रतिभा जी जी को नमन करती हूँ सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और सबसे पहले तो मैं जितने लोग जुड़े हुए हैं मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनमें आदरणीय कृपा शंकर विश्वास जी हैं अनमोल भास्कर है मंगल सिंह नाची जी दीप्ति दीप जी आदरणी श्रीकांत निश्चा सर की उपस्थिति मुझे दिखी सभी ने मुझे मुबारकबाद दिया और भी कई नाम हैं जो मुझसे छूट रहे हैं मैं क्षमा याचना के साथ साथ आप सभी का शुक्रिया कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़े और मुझे सुन रहे हैं पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं सराह रहे हैं सबसे पहले मैं एक छंद माशादे के चरणों में समर्पित करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ लिखूं होगा उसे संवार दो शब्द शब्द जोड़कर छंद शिल्प साधकर मन के भाव जो लिखूं माँ उसे संवार दो।, शब्द शब्द मा दो और सत्य ही सत्य झूठ को लिखूं मैं झूठ सार्थक सृजन हेतु चित्त में विचार दो और द्वेष दम्भ वैरों की काट छाट कर सकूं दंभ की काट छाट कर सकूं लेखनी के रूप में मेज तलवार सेवा से कभी भी प्रतिभाना हो प्रतिभा सेवा से कभी भी प्रतिभाना हो प्रतिभा राष्ट्र के लिए ही जन्म मुझे बार बार दो राष्ट्र के लिए ही जन्म मुझे बार बार दो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सौम्या तिवारी जी बहन जुट चुकी हैं बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों की उपस्थिति देखकर और जैसा कि भी राखी की ऊपर लेकिन उनकी स्थिति में वो सुधार नहीं है जो होना चाहिए मैं भी एक रचना बेटियों को समर्पित पढ़ती हूँ कि मेरे सुने घर आंगन में गूंजी जब नहीं के कार्य मेरे सुने घर आंगन में गूंजी जब किलकारी हर्षित हुआ था तन मन मेरा खुशियां जैसे लौटी सारी और उस गुड़िया के पापा ने फिर सबको बाटी बाब मिठाई मेरे घर बेटी जन्मी है खुशखबरी ये सबको सुनाई और गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने देकर उसे हंसाते थे गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने देकर उसे हंसाते थे खुद भी घोड़ा बनकर हम सब उसको खूब घुमाते थे अच्छी शिक्षा और हुनर से हमने उसे संवारा था अच्छी शिक्षा और हुनर से हमने उसे संवारा था रूप रंग में कभी नहीं थी समय ने खूब निखारा था जैसे जैसे बड़ी हुई हो बह की चिंता हुई हमें जैसे जैसे बड़ी हुई वो बह की चिंता हुई हमें द्वार द्वार हम गए मगर हर दर्द हुई हमें हर लड़के वालों के मन में दहेज की ऊंची बोली थी हर लड़के वालों के मन में दहेज की ऊंची बोली थी जिस कारण से उठ नहीं पाई अब तक उसकी डोली थी आएगा कोई तो ऐसा आएगा कोई तो ऐसा जो उसे ब्याह ले जाएगा मेरी बिटिया रानी के वो सारे सपने सजाएगा नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ लेकिन कुछ ऐसा सपने सारे बिखर गए फांसी के फंदे पर उसके प्राण प्राणेरू निकल गए और घर भी सुना मन भी सोना बुझी बुझी सी रहती हूं मैं घर भी सुना मन भी सुना बुझी बुझी सी रहती हूं मैं बेटी का अस्तित्व बचा लो आप सभी से कहती हूं मैं बेटी का अस्तित्व बचा लो आप सभी से कहती हूं मैं और अंत में एक छंद पढ़कर अपनी बाड़ी को गिराम दूंगी आज की स्थिति को देखते हुए मैं बेटियों से निवेदन करते हुए ये छंद पढ़ रही हूँ जी आदरणीय कृपा शंकर श्रीवास्तव जी सौम्य तिवारी जी की निरतर प्रतिक्रिया मिल रही है जो मुझे ऊर्जा मान कर रही है मैं एक छंद पढ़ती हूँ कि गिद्ध वाली नजरों से डाले जो कोई कुदृष्टि गिद्ध वाली नजरों से डाले जो कोई कुदृष्टि मुंह फेरे आप कभी दृष्टि ना झुकाइए और भेड़ियों से भिड़ने के दांव पेचिस सीख कर भेड़ियों से भिड़ने के दांव सीखकर, उनके ही जाल में पे उनको फसाइए और वक्त जो पड़े कभी तो नम्रता बिसार कर वक्त जो पढ़े कभी तो नम्रता बिसार कर झांसी वाली रानी बन वीरता दिखाइए और पापियों अधर्मियों का नाश करने के लिए पाप और अधर्मियों का नाश करने के, के लिए रूप सीता वाला काली बने रूप सीता वाला काली बने बने जाइए जाइए जी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी बहुत, -बहुत सुंदर रचना आपने सुनाया बेटियों के लिए नारी शक्ति के मैसेज किया है काफी लोगों ने याद किया बड़े प्यार से और सभी को जो भी हमारे दर्शक मित्र है मैं चाहूंगा की चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें अपना प्यार दिखाते रहें अब आइए आगे बढ़ते हैं मैं फिर से राखी जी से जोड़ना चाहूंगा राखी जी आ, आप ये आप कविताएं लिखती हैं तो मैं चाहूंगा कि जैसे कुछ रचनाएं लिखनी होती हैं तो किस तरह से शुरू करते हैं विषय को लेकर शुरू करते हैं या अपने आप आ जाती कविता आपका अनुभव सुनाए <laughs> विषय को लेकर तो कभी कोई रचना लिखी ऐसे जब कोई कहता है कि लिख दीजिए तो लिखते हैं हम लोग लेकिन रचनाएं तो अपने आप उभर के आती हैं कहीं भी हम लोग सोते सोते लिखते हैं आप बिलीव नहीं करेंगे कभी कभी ये शायद प्रतिभा जी को भी पता होगा कभी कभी नींद में भी बुदबुदाने लगते हैं रचनाएं लिखना और ये ईश्वरीय अनुकंपा होता है कोई कुछ नहीं कर सकता ये लेखनी कहीं भी चल जाती है और वो शब्द हम लोग फिर लिख लेते हैं और लेखनी की कृपा भी बिना माता जी के नहीं होती हम कितना भी प्रयास करें हमारी तो लेट चली लेखनी और अगर चलनी होती तो पहले क्यों नहीं उन्होंने दिया मुझे ये प्रसाद क्योंकि उन्हें देना था परिपक्वता में देना था तो इसलिए समय अनुकूल जब उन्हें लगा कि अब इस में देना चाहिए प्रसाद के रूप में और उन्होंने दिया कुछ लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा जल्दी हुई तो उनको जल्दी मिली और जिनके ऊपर देर से हुई देर से मिली बस ये उनकी कृपा के ऊपर होता है कि कब मिलनी है और वो हमें कर्मों के अनुसार भी शायद मिलती है कि कुछ लोग पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म करके आते हैं तो शायद जल्दी मिलती है हमने यहाँ अच्छे किए होंगे पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ करके आए होंगे तो शायद लेखनी देर से मिली मुझे अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे जो लगता है कि कर्मों के अनुसार भी फल भगवान बांट देते हैं और उसी पर चार पंक्तियां लिखी हैं सुनिएगा कि लोग परेशान हैं तीन चार जन्म का हमें प्रारब्ध जरूर मिलता है माता पिता भाई बहन सभी का मेल करके हम लोग बनते हैं एक मानव जन्म और उसी पर चार पंक्तियां लिखी है कि सुनिएगा कहीं सूर की भोर सुहानी कहीं रात है वीरानी कहीं सूर की भोर सुहानी कहीं रात है वीरानी कहीं बेगम के परछाई है कहीं बेगम के भरी जिंदगानी, कहीं खुशी भरी जिंदगानी। ये तो अपना खुद प्रार्द ये तो अपना खुद प्रारब्ध अपने ही कर्मों की वेल। और इसीलिए स्वर्ण अच्छे डाले इसलिए स्वर नाले इसी पर एक दो पंक्तियां मैं तो अधिकतर समाज के ऊपर जो हो रहा है उसी पर लिखती हूँ माता पिता भाई बहन जो भी इन संबंधों से जुड़े होते हैं क्योंकि आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं और खासतौर से माता पिता भाई बहन के उस, उसी पर लिखूंगे कि जो रिश्ते ईश्वर ने बना दिए हैं उन्हें तोड़ के क्या मिलेगा ये तो हम वहां भी चले जाएंगे ईश्वर के घर भी वहां भी हम पर, उसी घर के कहे जाएंगे चाहे आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए उसी पर चार पंक्तियां लिखी हैं जो मैं कहूंगी कि रिश्तों को सहेज कर रखिए जरूरी है वो वो हमारी संस्कृति है सभ्यता है हम से जुड़े हुए रहना चाहिए हमें धागे जोड़ के रखिए कि कहीं हम जाए तो सर ऊंचा करके कहें ये हमारा है बस और सभी से उसी पर चार पंक्तियां लिखी है सुनिएगा उन्हें हम तोड़ ना सकते mm. जो ईश्वर ने रचे रिश्ते उन्हें हम तोड़ ना सकते भले स्टाम पे लिख दे उन्हें हम मोड़ ना सकते भले स्थान पे लिख दे उन्हें हम मोड़ ने लिखा है कि कहीं आप प्रेम और नेह देंगे विश्वास देंगे तो जरूर आपके ए, किसी की जरूरत ही नहीं है फिर आप अपने रिश्तों में पहले प्रेम और विश्वास भरिए उसी पर चार पंक्तियां लिखिए सुनिएगा नगवाही की जरूरत है नापीलो की जरूरत है नगवाही की जरूरत है ना की तो, ना वकीलों की जरूरत है प्रेम सच है तो न वकीलों की जरूरत है ने सुनाई थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी और सभी हमारे दर्शक में तो जो हैं आपको बड़े प्यार से बहुत सुंदर परिस्थिति बहुत बढ़िया करके मैसेज किया है तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और पूजा जी प्रिया जी जो है प्रिया सिंह शायद उनका नेटवर्क इश्यू है इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं और जिस तरह से राखी जी ने जो रिश्तों को टूटने वाली बात बताई बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही है अपने कविता के माध्यम से और मुझे कभी कभी ऐसे विचार आ गया कि तूफान अगर आता है तो लोग कहीं जाके दूसरी जगह बस जाते हैं लेकिन ये मन का ऐसे तूफान है जहाँ काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्षा द्वेश का जो पता ही नहीं चलता और रिश्ते अपने आप इनकी वजह से टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी को संबल करने की जरूरत है इन सभी को मान के रखने की जरूरत है और यह उसके बदले रिप्लेस करने की जरूरत है शांति प्रेम आनंद ज्ञान से तो शायद इस कविता के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है तो मन के जो तूफान हैं वो आ जाते हैं बिना समझे ही बिना सोचे ही आ जाते हैं तो उन्हें समझने की जरूरत है उनके ऊपर हमें जो है नजर रखने की जरूरत है। तब जाके हम ये टूटे को फिर से वापस खुशबू फैला सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बात ही मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और प्रतिभा जी एक बार फिर आप अपनी सुंदर रचनाएं सुनाइए और किसी विषय को लेकर आपने लिखा है तो जरूर बताइए हमें या फिर विशेष जैसे कि हम लोग बातें करते हैं सामाजिक मुद्दों पर अगर आपने लिखी हो तो उसके बारे में बताइए नहीं तो एक या फिर कोई भी अच्छा सा जी बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत आपने आमंत्रित किया जैसा कि राखी जी कह रही थी कि एक वक्त आने पर हमारी लेखनी चलती है ये बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ की जब समय होता है जब माँ की कृपा होती है तभी लेखनी चलती है और आ, मुझे तो कभी ये नहीं पता था कि हाँ मैं आज इस तरह से आप सभी के बीच में उपस्थित रहूंगी और मुझे सब लोग सुन रहे हैं जी जी स्वागत स्वागत प्रश्न है कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग जो होते हैं वो बहुत ही कम बेटियों को या विशेष तौर पर पत्नियों को आगे बढ़ाती हूँ लेकिन मैं इसे अपनी खुशकिस्मती कहूंगी कि मेरे पति देव हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं जहाँ एक और पुरुष रोक लगाते हैं घर से बाहर निकलने पर लोगों से मिलने पर उसी जगह पर मेरे पति हैं जो मुझे अः कवि सम्मेलनों या जहाँ भी किसी तरह का कोई आयोजन होता है अगर उनके पास समय रहता है तो मुझे लेकर पहुंचते हैं तो मैं आज इस मंच के माध्यम से भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर आप पति के रूप में मुझे मिले हैं तो ये पहचान भी आपकी ही है आपकी वजह से ही आज मेरा नाम है तो एक रचना में पति को समर्पित करते हुए पढ़ूंगी लेकिन उससे पहले एक मुक्तक मैं उन पुरुषों के लिए पढ़ूंगी जो दोहरी मानसिकता रखते हैं मुंह में कुछ और दिमाग में कुछ और होता है तो एक मुख्तक पढ़कर मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ जी कि झूठ दिखावा ना कोई छलचंद करो झूठ दिखावा ना कोई छलचंद छंद करो संगमे मिलकर बैठो बातें बैठो बातें चंद करो और नारी का सम्मान अगर तुम करते हो नारी का सम्मान अगर तुम करते हो माँ बहनों की गाली देना बंद करो नारी का सम्मान अगर तुम करते हो माँ बहनों की गाली देना बंद करो और मैं एक गीत अपने पति को समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ कि मैं जिसम हूँ वो हमारी जान है मैं जिस्म हूँ वो हमारी जान है मेरे लिए मेरे पति भगवान है मेरे लिए मेरे पति भगवान हैं है मै जिसम वो हमारी जान है मैं जिस जिसमू वो हमारी जान है मेरे लिए मेरे पति भगवान हैं मेरे लिए मेरे पति भगवान हैं और गीत का बंद देखिएगा मेरे मन मंदिर में वो बैठते मेरे मन मंदिर में है वो बैठते और खुदा सा हम उन्हें है पूजते मेरे मन मंदिर में है वो बैठते और खुदा सा हम उन्हें है पूजते सांस मेरी है मगर वो प्राण है सास मेरी है मगर वो प्राण है मेरे लिए मेरे पति भगवान है मेरे लिए मेरे पति भगवान है और दूसरा बंद प्रस्तुत कर रही हूँ निरंतर आदरणीय अल्प्ता दीदी की प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है शुभकामनाएं प्रेसित कर रही हैं वो मुझे आदरणीय चंद्रप्रभा गुप्ता दीदी की उपस्थिति थी उपस्थिति में कि मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और अगला बन प्रस्तुत करती हूँ सुनिएगा की बातें करो कभी ना बोलते बातें करो ना बोलते राजे दिल मुझसे वो अपना खोलते कर भी वो कभी ना बोलते राजे दिल वो अपना खोलते मैं जमी हूँ वो मेरे आसमान है मैं जमी हूँ वो मेरे आसमान है मेरे भगवान है। मेरे लिए मेरे पति भगवान भगवान और अंतिम बंद कर रही हूँ कि उनकी चाहत मुझ पे यू बरसा करे उनकी चाहत मुझ पे यू बरसा करे प्रतिभा जीवन का चमन हर्षा करे प्रतिभाजी चमन हर्षा करे मेरी बगिया के वही है, मेरे मेरे भगवान है मेरे लिए मेरे पति भगवान है जी, बहुत बहुत धन्यवाद अगर अनुमति बोले तो कुछ और पढ़ू या फिर अपनी भाई आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर से मीरा जी से मैं चाहूंगा कि एक सुंदर संगीत आप सुनाइए स्वागत है घोड़ा <laughs> झूठ मत बोलो कुता के पास जाना है वहाँ की है ना घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो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 भला कीजिए बही लिख लिट के क्या होगा यही सब कुछ चुकाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है जाना है ना हाथी है ना है घोड़ा नहा पैदल थैंक यू शुक्रिया बहुत ही सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया थैंक यू सो मच आइए फिर से मैं राखी जी से जोड़ना चाहूंगा राखी जी फिर से एक बार स्वागत है आपका और एक रचना सुनाइए। जैसा कि प्रतिभा जी ने अपने हस्बैंड के लिए कहा कि पुरुष का हाथ है और ये सत्य बात है कि बिना पुरुष की गाड़ी जैसे स्त्री पुरुष के लिए स्त्री है वैसे ही स्त्री के लिए पुरुष की जरूरी है हमें तो मतलब जरूरी लगता है लोग नारी भले ही बोले, मुझे तो जितने पुरुष मैं तो पुरुषों के बीच में ही पली बड़ी पुरुष से के ससुराल मिल गई सास नहीं थी और कई पुरुष, पुरुष पुरुष थे और पुरुष आए भी हमारी गोद में भी पुरुष के रूप में पुत्र हुए तो मुझे लगता है और उनका ही प्रोत्साहन से मैं बड़ी भी हूँ और जो कुछ भी मिला पुरुष की वजह से मिला और मैं जब उन्होंने प्रतिभा जी ने पंक्तियाँ कही है, तो मैं भी छोटा सा गीत रखूंगी अपने साहब के लिए सुनिएगा जब बिंदु मिल गए जब दो दिलें घायल हुआ मैंने गणित के शब्दों का प्रयोग किया है सुनिएगा आपके दिलें घायल हुआ तटी मने पागल हुआ मने पागल हुआ परिधि व्रतो के परिधि खिल में त्रिकोण सुनाइए मिला जब प्रेम का प्याला उसे अमीरत बनाए हम मिला जब प्रेम का प्याला उसे अमिरत बनाए हम लगे सचे आईना भी अब <tos> लगे सच आईना गजल बन वनगुनगुनाए हम गजल बन गुन गुनाए हम खुली हो, हो बन तुम्हारा चित्र उभरे है खुली हो कि हो या बन तुम्हारा चित्र उभरे है नवल हर दिल लगा मुझको नवल दिन लगा मुझे को, ससी संग जब नहाए हम शशी संग जब नहाए हम लगे सच आई ना भी अब गजल बन गुनगुनाए हम कुआ अनुराग जब तुमसे कहे दुनिया मुझे पागल हुआ नुराग जब तुमसे कहे दुनिया मुझे पागल सिन्दूरी साथ जब पाया धवल से खिल खिलाए हम सिधूरी साथ जब पाया धवल से खिल खिलाए हम ना भी अब गजल बन गुन हम तुम्हारी प्रीत में डूबी छपी अखबार में खबरें तुम्हारी प्रीत में डूबी छपी अखबार में मुझको जहां लगता सुहाना धन्यवाद दोस्तों जी बहुत बहुत धन्यवाद अब जाते जाते मीरा जी एक छोटा सा गीत सुनाइए और फिर हम लोग पूरा करते हैं और एक मैसेज के साथ पूरा करिए बढ़िया सा यह भी था बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर बहुत सुंदर रचना सुनाने के लिए और थैंक यू राखी जी एंड प्रतिभा जी एंड प्रिया जी आप दो तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से जिस तरह से आपने कविताएं सुनाई गीत सुनाई बड़ा ही आनंदित आपने किया इस दिवाली के समय में अच्छी अच्छी रचनाओं को सुनाकर इसी तरह अच्छी रचनाएं आप करते रहें और लोगों के बीच में समाज में एक नई चेतना जागृत करने का काम आप कर रहे हैं करते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत सबके मन तो भाती है मुलाकातें